आध्यात्म रामायण युद्ध कांड ष सर्ग राण प्रदेश हनुम क्षीरसागर गेत लक्ष्मण से जीवनाथ महौषि शुवा तच्चार वचन राजिंतापरो जगाम रात्र भी का कालनेमी गृह क्षणात स्वामिन राम ने हनुमान को क्षीर समुद्र पर भेजा है और वह लक्ष्मण को जीवित करने के लिए महौषधि लेने गया है उनके ये वचन सुनकर राक्षसराज राज अति चिंतातुर हुआ और उसी क्षण रात्रि में ही अकेला कालने मी के घर गया गृहागतम समालोक्य रावणम विस्मयान्वि को को घर आया देख बड़ा आश्चर्य हुआ और उसे अर्घ्यादित उसके सामने खड़ा हो गया और अति भयभीत हो हाथ जोड़कर बोला किम्ते करो मिराज किगमनकारण का चेदम रावणो दुखपीड़िता मापी कालवश कष्टेतुपस्थित मैया सो वीरोपति भुवी तम जीवधी यथातस्य तवद्यघ्न तथा कूंते रावण को राज राजेश्वर आज किस निमित्त से आना हुआ कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं तब रावण ने अति दुखित होकर काल नेमी से कहा आज काल क्रम से मुझे भी यह कष्ट उपस्थित हो गया मेरी शक्ति से आहत होकर वीर लक्ष्मण पृथ्वी पर गिर पड़ा है उसे जीवित करने के लिए हनुमान औषधि लेने गया है हे महामते तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे उसके लाने में विघ्न खड़ा हो जाए माया मुनिवेश मोहयस्व महाकपि काला त्यो यथा भूया तथा कृत्य मंदिर तुम माया से मुनिवेश बनाकर हनुमान को मोहित करो जिससे उस औषधि के प्रयोग का समय निकल जाए यह कार्य करके फिर अपने घर लौट आना रावणस्य श्रुवा कालने वाच तम रावणेश वचो मेद्य शृणु धार तत्व प्रिं ते कर्वाण्येव न प्राण्य हम मरीचस्थारण्ये पुराभन्मृगू तथा मे न संदेहो भवश्य दसानन रावण ये वचन सुनकर काल ने उससे कहा महाराज मेरी बात सुनिए और उसे यथार्थ समझकर धारण कीजिए मैं आपका प्रिय करूंगा ही उसके लिए मैं अपने प्राणों की परवाह नहीं करता तथापि उससे क्या लाभ होगा हे दे इसमें संदेह नहीं जो कुछ दंडकार में मिगरूपी रूपधारी का हुआ था वही दशा मेरी भी होगी। देखिए आपके पुत्र -पौत्र और अनेकों सगे संबंधी राक्षस लोग मारे गए हैं सुरकुल जीवतेना सीतया वाहताम प्ररा माय राज्य विभीषण महाबाहो रम्यम मुनिगणाश्रम इस प्रकार राक्षस वंश का नाश कराकर आपके जीवन राज्य सीता अथवा इस जड़ देश से भी क्या लाभ है हे महाबाहो आप रामचंद्र जी को सीता और विभीषण को राज्य देकर मुनिगण सेवित सुरम्य तपोवन को जाइए स्नात्वा प्रातः शुभ जल्द सन्ध्यादि कािया तदाश्रि सुखाशन पिग्रह संग ब्रवृत्ता क्षणगण चन शनै प्रत्यक् प्रवाहय वहां प्रातः काल शुद्ध जल में स्ना करोपासनाकर्मो से निवृत्त हो एकांत देश में सुख में आसन से बैठिए और सब ओर से निसंग हो बाह्य विषयों को छोड़ अपनी बाह्य वृत्ति वाली इंद्रियों को धीरे धीरे अंतर मुक्ति प्रकृत मात्मारिचारे सदा नघ चरा चरम जगत कृष्ण देह बुद्धि इंद्रिया ब्रह्मस्तम पर्यतम दृश्यते श्रुय ते जयन शा प्रकृति शायत की हे अनघ आपने आत्मा को सदा प्रकृति से भिन्न विचारिए देह बुद्धि और इंद्रियादि से युक्त संपूर्ण चराचर जगत अर्थात ब्रह्मा से लेकर स्तंभ कीट विशेष पर्यंत जो कुछ दिखाई या सुनाई देता है वह सब प्रकृति है और वही माया भी कहलाती है सर्गस्थितनाशा जगद्दृक्षण लोहित्वेतकृष्णादी प्रजाश्र सर्वदा काम क्रोधादिपुत्राद्याण्य मोहय्याम आत्मा स्वय गुण विभु वही सर्वदा संसारूपी वृक्ष की उत्पत्ति स्थिति और विनाश की कारण रूप श्वेत सात्विक लोहित राजस और कृष्णवर्णतामस प्रजा उत्पन्न करती है तथा वही अपने गुणों से अहन सर्वव्यापक आत्मदेव को मोहित कर काम क्रोधादि पुत्रों और हिंसा तृष्णादि कन्याओं को उत्पन्न करती है कर्तृत्वभतृत्व मुखानगुणाने आरोप्य शाह तेन सर्वदा शुद्धोप्या पश्य सदा बही विस्मृत वह कर्तृत्व तो और भोक्तृत्व तो आदि अपने गुणों को अपने प्रभु आत्मा में आरोपित कर उसे अपने वशीभूत कर उससे सदा खेलती रहती है जिससे युक्त होकर आत्मा मायिक गुणों से मोहित होकर अपने स्वरूप को भूल जाता है और नित्य शुद्ध होता हुआ भी सदा बाह्य विषयों को देखने लगता है यदा ना बोधे वा सदा जिस समय सदगुरु का साक्षात्कार होता है और वे उसे निर्मल ज्ञान दृष्टि से जागृत करते हैं उस समय वह बाह्य विषयों से अपने दृष्टि हटाकर अपने आप को ही स्पष्ट देखता है जीवन मुक्त सदादे ही गुणे तो सदात्मानं और फिर यह देहधारी जीव जीवन मुक्त होकर प्राकृत गुणों से छूट जाता है हे रावण आप भी संयतेन्द्रिय होकर इसी प्रकार अपने वास्तविक आत्मस्वरूप का चिंतन कीजिए। मुक्तो कीजिएम देव इससे आत्मा को प्रकृति से भिन्न जानकर आप मुक्त हो जाएंगे और यदि आप इस प्रकार ध्यान करने में असमर्थ हो तो सगुण भगवान का आश्रय लीजिए स्वर्ण पीठे मणिगणावित मृदु मृदुल तम वीरासनम विशालाखम विपज निभा स्वरम वनमालया रीटहारेयूर कौस्तुकटकृक सदात्म राम स्थित भक्त परुक्त मुच्ते ना दृसुणध्यान की इस प्रकार है हृदय कमल की कर्णिकाओं में मणिगण जटित अति मृदुल और स्वच्छ सुवर्ण सिंहासन पर जो जानकी जी सहित विराजमान है जो वीरासन से बैठे हैं जिनके नेत्र अति विशाल और वस्त्र लता के समान तेजों हैं तथा जो क्रीट हार केजूर और कोहतुबमढ़ी आदि आभूषणों से सुशोभित है नूपुर कटक और वनमाला आदि से जिनकी अपूर्व शोभा हो रही है तथा तो लक्ष्मण जी अपने हाथों में दो धनुष एक अपना और एक प्रभु राम का लिए जिनकी सेवा में खड़े हैं उन सबके हृदय में विराजमान अपने आत्मस्वरूप भगवान राम का इस प्रकार सर्वदा अत्यंत भक्तिपूर्वक ध्यान करने से आप मुक्त हो जाएंगे इसमें संदेह नहीं तस्य वैचलित त भक्त निमें चैत पुर्वाणी पापानि च चा महांत क्षण्य स्थलराशय भजस्व रापूर्ण परिपूर्णमेकम् विहाय वैरम निज भक्तिदा सदा भावितनामूपुर बुद्धि होकर उनके भक्तों के मुखारविंद से उनके पवित्र चरित्र सुनिए ऐसा करने से आपके पूर्वकृत महान पाप भी एक क्षण में ही इस प्रकार भस्म हो जाएंगे जैसे अग्नि से रूई का ढेर भस्म हो जाता है जो सर्वत्र परिपूर्ण है उन अद्वितीय भगवान राम के साथ वैर छोड़कर आत्मप्रेम पूर्वक उन नाम रूप रहित पुराण पुरुष की हृदय में सगुण भाव से भावना कर उनका सर्वदा भजन कीजिए इतिमद आध्यात्मरामणे उमा संवाद युद्धकांडे ष सर्ग